ठीक ना आ रही हो तो हाथ खड़ा करेंगे ठीक है उपासना के प्रारंभ में अपना अपना आसन स्थिर और व्यवस्थित कर लें अपने आदि की स्थिति अनुकूल कर लें दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए खींचे कमर और पीठ का भाग पूरा खींचे मन को कमर और पीठ पर रखें अनुभव करते रहें, और उसी स्थिति को बनाए रखते हुए धीरे से हाथों को नीचे ले आएं, फिर से कमर स्थिति घुटने पर अथवा गोदी में अनुकूलता के अनुसार कर लें नेत्रों को धीरे से बंद कर लें पैर से लेके सिर तक प्रत्येक अंग को देखते चलें प्रत्येक अंग को शिल कर जाए पंजे टखने पिंडलिया जंगाए कमर से नीचे का पूरा भाग ढीला छोड़ दें, मांसपेशियों को भूमि की तरफ ढीला छोड़ दें पृथ्वी माता को संभालने दें पेट की मांसपेशियां ढीली वक्षस्थल की शिथिल करें कमर और पीठ को सीधा रखते हुए शेष प्रयत्नों को ढीला छोड़ दें कंधे और दोनों हाथों को शिथिल कर दें गर्दन चेहरे का प्रत्येक हाथ जबड़े को ढीला छोड़ दें हुए ना सामान्य रूप से निकट हों, आखों और पलकों को ढीला छोड़ें, नेत्रों पर कोई दबाव खिंचाव ना रहे ललाट और सिर के प्रदेश की मांसपेशियों को ठीला कर प्रयत्न शैथिल्य अब अपने शरीर की स्थिरता और सुखपूर्वक स्थिति को एक क्षण के लिए देखते हैं शरीर की इस अच्छी स्थिति का चित्र स्मृति मन में बनाए उपासना काल में जब कभी शरीर की बाधा हो इस श्रेष्ठ स्थिति की स्मृति ले आए तो आसन पुनः लगाने में व्यवस्थित करने में सुविधा होगी शरीर की अच्छी स्थिति का एक अनुभव स्मृति मन में बना ले इस उपासना के लिए संकल्प करें ईश्वर आपकी कृपा से दिए आपकी कृपा से मिले इस शरीर बुद्धि आदि की सहायता से मैं निराकार अनुस्वरूप चेतना आत्मा आपकी उपासना के लिए आपके ध्यान के लिए बैठा हूं मैं पूरी जागरूकता से उपासना के एक एक क्षण का पूरा सदुपयोग करूंगा आपकी कृपा से मैं इस उपासना को अच्छी तरह संपन्न कर सकें अपने को शांत संतुष्ट और निर्विकार बना सकूंगा। पिछली उपासना में जो कमियां रह गई थी उन्हें ठीक करने का प्रयास करूंगा संकल्प अब मन को श्वास पर कर केंद्रित करें श्वास को धीमा करते हैं श्वास को लंबा बनाएं गहरा श्वास लें और गहरा श्वास संपूर्ण श्वास छोड़ दें श्वास की गति समान रहे लयबद्ध बिना झटके के श्वसन पूरे नियंत्रण के साथ श्वास प्रश्वास धीमा लंबा लयबद्ध समान लय बहरा श्वास इसी प्रकार श्वास, श्वास को पूरा करके कुछ क्षण रुककर मन का परीक्षण करें इस सम्वसन से मन पर क्या प्रभाव पड़ा तीन बाह्य प्राणायाम गहरा श्वास भरें, श्वास को तेजी से पूरा बाहर निकाल दें मूल बंध लगाए पेट को अंदर की तरफ ऊपर खींच लें गर्दन को थोड़ा नीचे कर लें यथाशक्ति श्वास को भारी रोके रखें घबराहट का होना आवश्यक तत्व तो है घबराहट होने तक अवश्य रोकें और फिर सामर्थ्य पूर्ण होने पर श्वास को भर लें श्वास भरने के बाद एक दो सामान्य श्वास ले सकते हैं इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा बाह्य प्राणायाम करने प्राणायाम पूर्ण होने पर मन का निरीक्षण प्राणायाम का मन पर प्रभाव अनुभव करें प्राणायाम के बाद प्रत्याहार का संपादन इंद्रियों को बाह्य विषय से हटाने के लिए उसे मन के अनुरूप ईश्वर में कर देना है जहा मन रहेगा वहीं इंद्रियां अंतर्मुखी रहेंगी बाह्य विषयों से दूर मन को निराकार और निर्विकार परमात्मा पर निराकार परमात्मा सर्वत्र व्यापक है वह निर्विकार है परमात्मा में कोई विकार विकृति दोष अशुद्धि नहीं है पूर्ण शुद्ध पवित्र निर्विकार है मन को ईश्वर के अर्थ की भावना स्वरूप चिंतन पर केंद्रित रखें से बाह्य इंद्रियां स्वतः बाहर से हट जाएंगी इंद्रियों द्वारा बाह्य विषय तभी जनाया जाता है तभी हमें पता लगता है जब मन इंद्रियों से जुड़ता है मन को यदि एकाग्रता से प्रत्याहार की स्थिति बनाते परमात्मा में लगाया है तो इंद्रियों के बाह्य विषय मंद हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे प्रत्याहार का संपादन लगाए शरीर के किसी एक भाग पर मन को अंदर ही अंदर पहुंचाकर उस स्थान की संवेदनाओं को पकड़ें और इस माध्यम से मन को उस स्थान पर टिका दें। केवल धारणा मन पूर्णतः उसी स्थान पर टिक जाए के ध्यान की प्रक्रिया एक बार अपने आसन प्रत्याहार और धारणा का सम्मिलित रूप से निरीक्षण कर लें सम्यक आसन सम्यक प्रत्याहार और सम्यक धारणा का एक मिश्रित अनुभव स्मृति में बनाने यथा समय इस स्मृति को उठाकर पुनः तो अपनी स्थिति का संपादन कर पाएंगे के माध्यम से ध्यान करेंगे परमात्मा के निर्विकार स्वरूप को भावना ओम के साथ चलती रहेगी हे ओम आप निर्विकार हैं आपकी सन्निधि से आपकी निकटता को पाकर आपकी प्रेरणाओं को पाकर मैं भी अपने मन को निर्विकार करने में लगा हूं हे प्रभु आप परम पवित्र शुद्ध स्वरूप निर्विकार हैं अर्थ की भावना जब के साथ में करते रहे अर्थ की भावना प्रधान रहे ओम का उच्चारण गौण रहे इसका प्रयास रखेंगे मानसिक जप करते रहें ओम शब्द के साथ अर्थ की भावना परमात्मा के निर्विघ्न बनी रहे ल ओम का काचर और निर्विकार स्वरूप की भावना मन धारणा स्थल पर टिका रहे परमात्मा को सर्वत्र निर्भिकार रूप में देखते रहें। सर्वव्यापक परमात्मा सर्वत्र निर्भिकार है निर्विकार हैं है। भी अपने मन को निर्विकार बनाना चाहता हूं निर्विकार की सन्निधि से निर्विकार के विचार से मेरा मन निर्विकार हो रहा है निर्विकार स्थिति के सुख को अनुभव कीजिए निर्विकार स्थिति में शांति का अनुभव कीजिए सर्वत्र निर्विकार रूप में व्यापक परमात्मा और उसमें डूबा हुआ मैं चेतन निराकार आत्मा अब धीरे से रुकेंगे अपने शरीर की अच्छी स्थिति का स्मरण करें धारणा और प्रत्याहार से युक्त मानसिक स्थिति का स्मरण करें यदि स्थिति छूट गई है पुनः बना लें आके गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की प्रेरणाओं को स्वीकार करने करने के लिए अपने को उद्यत करेंगे ओ। से ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता तू तेरा ष्ठ मार्ग पर चला तेरा ही भरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को क्षमा पर चला शिक्षक गायत्री मंत्र ईश्वर की सब प्रेरणाएं मुझे प्राप्त होती रहे सत्प्रेरणाओं की कामना सब प्रेरणाओं के आधार पर ही मेरा ये आध्यात्मिक जीवन मेरी ये आध्यात्मिक यात्रा ये मेरा अपने मन को निर्विकार बनाने का प्रयत्न सफल हो पाएगा हे प्रभु मुझे आपकी प्रेरणाओं की सतत आवश्यकता है अपनी कृपा को इसी प्रकार बनाए रखें मैं अब अधिक एकाग्र होकर अधिक शांत और धैर्य से अधिक सूक्ष्मता से आपकी प्रेरणाओं को पकड़ने का स्वीकार करने का प्रयास प्रयत्न कर रहा हूं अब धीरे से रुकेंगे अपनी स्थिति का पुनः निरीक्षण कर लें शरीर और मन अव्यवस्थित हो तो पुनः व्यवस्थित कर लें आगे संध्या के मंत्रों के माध्यम से परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करते हुए अपने अंतःकरण पर शुद्ध संस्कार डालने का प्रयत्न करना है जिस चीज प्रार्थना को मंत्र में करेंगे उससे संबंधित अपने पुरुषार्थ को स्मरण में लाएंगे और फिर प्रार्थना करेंगे यदि अभी तक पुरुषार्थ नहीं किया है आगे पुरुषार्थ के संकल्प के साथ में प्रार्थना करेंगे यदि पुरुषार्थ में न्यूनता है तो उसे दूर करने के संकल्प के साथ में प्रार्थना करेंगे जिन्हें मंत्रों के अर्थ आते हैं वे मंत्र के साथ साथ अर्थ का चिंतन करते चलेंगे मंत्र की गति धीमी रहेगी ताकि अर्थ का चिंतन साथ में चलता रहे जिन्हें मंत्र का अर्थ नहीं आता है वे अर्थ की भावना को मंत्र के बाद में जैसा मैं बोलता हूं वैसा करेंगे वैदिक संध्या के मंत्र ओ। देवी भेष्ट आपो भव पीतरभे स्रव हे कल्याणक परमात्मा अपनी कृपा की वृष्टि मुझ पर इसी प्रकार बनाए रखें मैं अब उसका आध्यात्मिक सदुपयोग करने लगा हूं अपनी कृपा को सतत बनाए रखें एक एक अंग की बलवत्ता की कामना प्रार्थना करेंगे वाक वाक, ओम पक्वाक् प्राण ओम चक्षुः चक्षुः अंग की पवित्रता की कामना मन को उस अंग पर लेते चले जिसका नाम मंत्र में आता है ओ भू तो शेरा से ना ओम ओपुना तो कंठे ओ मपुना तो हृदय ओ जनपुना o tapah punah इंद्रिय और अवय की पवित्रता की कामना इंद्रियों और अंगों की पवित्रता का अर्थ है ये सत्य मार्ग पर चले शुद्ध ही जाने शुद्ध ही करें अगला मंच परमात्मा के स्वरूप का चिंतन तो। चन ओ ओम सत्यम हे ईश्वर आप मेरे प्राणों के भी प्राण हैं आपके आधार पर ही ये जीवन चल रहा है जिनके आधार पर ये मेरा जीवन चल रहा है उनके भी आधार उनके भी प्राण आप हैं आप प्राणों के भी प्राण हैं आप भूवह हैं आप ही समस्त दुखों से छुड़ाने हारे हैं समस्त दुखों से छुड़ाकर सुख रहित मोक्ष को प्राप्त कराने वाले हैं आप स्व है आप स्वयं सुख स्वरूप हैं और अपने उपासकों को भी सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं आप महा आप सबसे बड़े और सबसे अधिक पूजनीय हैं। आप जन हैं आप इस समस्त सृष्टि के उत्पादक हैं सृष्टि सृष्टिकर्ता हैं। आप तप स्वरूप हैं आप ज्ञान स्वरूप हैं और पुष्टों को उनके सुधार के लिए दंड देने वाले हैं कष्ट देने वाले हैं आप सत्य हैं आप सत्य स्वरूप हैं आपका ज्ञान भी सत्य है आपका स्वरूप भी सत्य है आपकी प्रेरणाएं भी सत्य हैं। इतने महान गुणों वाले परमात्मा के प्रति मन में प्रीति श्रद्धा और रुचि को उभारें मुझे ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसे विशिष्ट महान परमात्मा की सन्निधि मुझे चाहिए महान परमात्मा को पाकर मैं भी शांत स्थिर दुखों से रहित और से युक्त तो होना चाहता हूं कुछ क्षण के लिए अंतर्मुखी रहते हुए पूर्ण मौन में उतर जाएं आज की उपासना को करते हुए जिस सुख शांति का जिस एकाग्रता और जिस स्थिरता का अनुभव किया है उसमें पुनः टूट जाए उपासना की सर्वश्रेष्ठ स्थिति का स्मरण करें और उसका आनंद फिर से लें कुछ उस देर अनुकूलता में अपने को अनुभव करें सना की अच्छी स्थिति का एक अनुभव अंदर बना ले स्मृति बना ले जिससे दिन में जब भी आवश्यकता हो जब भी समय मिले इसकी स्मृति करते ही पुनः अपने को अच्छी आध्यात्मिक स्थिति में उच्च स्थिति में ले जा सकें। दिन के व्यवहार करते हुए जब मन अध्यात्म से दूर हटने लगे सांसारिक आकर्षण प्रबल होने लगे तो इस स्मृति को लाकर उन्हें अपने को आध्यात्मिक दिशा में मोड़ उपासना में की गई उच्च अनुभूतिया साधक की वास्तविक संपत्ति है यही आंतरिक संपत्ति हमें दिन भर काम में लेनी है ईश्वर की कृपा से और पूर्ण पुरुषार्थ से जिस संपत्ति को जिस स्थिति को जिस उपलब्धि को पाया है उसका सदुपयोग उसका पूरा उपयोग अधिक से अधिक उपयोग दिन के व्यवहार में करते रहना है अपनी श्रेष्ठ स्थिति की स्मृति बनाए रखते हुए आज की उपासना का पूरी तरह निरीक्षण करें कौन सा अंश आज अच्छा रहा आसन की स्थिरता पहले से कैसी रही प्रत्याहार कैसा रहा धारणा की स्थिति पहले से कैसी रही एकाग्रता जागरूकता ईश्वर भक्ति समर्पण कितना रहा बीच बीच में सांसारिक चिंतन कितना किया कितना समय आलस्य में निद्रा में गवा दिया जिनकी उपासना अच्छी रही है वो परमपिता परमात्मा का हृदय से धन्यवाद करें परमात्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें जिनका ध्यान मध्यम स्तर का रहा है अच्छे अंशों के लिए परमात्मा का धन्यवाद करें और जहां न्यूनताएं रही हैं उसके लिए अपने प्रती खेत प्रकट करें आगे ये दोष ना हो उसका संकल्प करें ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करें जिनकी उपासना निम्न स्तर की रही है जिन्होंने अपना अधिकांश समय सांसारिक चिंतन में लगा दिया अथवा आलस्य में गवा दिया वो अपने प्रति ग्लानी अनुभव करें परमात्मा की इतनी कृपा होते हुए भी इतने उत्तम साधन उपलब्ध होते हुए भी मैंने आज की सुपासना को इस अवसर को अपने प्रमाण के कारण व्यर्थ कर दिया तो आगे के लिए संकल्प करें मैं भी अच्छी उपासना कर सकता हूं अन्य साधक अच्छी उपासनाएं कर पा रहे हैं मैं भी कर पाऊंगा मैं भी कर सकता हूं मैं भी ईश्वर को मेरे पर भी ईश्वर की कृपा विद्यमान है आगे में पूर्ण पुरुषार्थ के साथ में उपासना करूंगा उपासना की सर्वश्रेष्ठ स्थिति यदि मन से निकल गई हो तो उसे फिर से स्मरण कर लें मन को वैसा ही बना से बनाए रखते हुए नेत्रों को बंद रखते हुए धीरे धीरे हाथ की अंगुलियों में गति करें हाथों को जिस स्थान पर आपने रखा था वहां से थोड़ा कुछ स्थान ले जाएं पैर की अंगुलियों में इसी प्रकार बैठे बैठे थोड़ी गति प्रदान करें पंजों को थोड़ा आगे पीछे करें दोनों हाथों को पीछे हथेलियों से निकाले थोड़ा सहारा लें और पैर को धीरे धीरे थोड़ा खोल लें समीप के किसी साधक को वो स्पर्श ना करें घुटनों की मांसपेशियों को बैठे बैठे ही थोड़ी गति प्रदान करें जांघों की मांसपेशियों को थोड़ा सा खींचे फैलाए गति प्रदान करें अंदर की स्थिति बनाए रखते हुए नेत्रों को थोड़ा सा खोले दृष्टि नीचे रखें और संतुलन बनाए रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं इस क्रिया को करते हुए अंदर की मानसिक स्थिति को बनाए रखने का सतत जागरूकता से प्रयास रखें उपासना की सर्वश्रेष्ठ स्थिति मन में बनी रहे दोनों हाथों को अभिवादन मुद्रा में जोड़ें, गीत की पंक्ति बोलेंगे प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर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 मारा, ओ है मारा अपनी मानसिक स्थिति अपनी संपत्ति को अपने पास संभाल कर रखते हुए धीरे धीरे अगले कार्य के लिए चलेंगे ओषण